महाभारतकर्णपर्व अष्ट युधिषिर्जुन के प्रति अपम जनक क्रोधपूर्ण वचन संजय उवाचन सुर्ण कल्य मुदार विज क्रोध पाथ फागुन श्यामितौ जाह धनंजय वाक्य मुच चेद युधिष्ठि कर्ण सरातप सन्दय कहते राजन कर्ण के बाणों से संतप्त हुए अमित तेजत्वी कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर अधिक बलशाली कर्ण को सकुशल सुनकर अर्जुन पर कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले मतो निहंतु था तुम्हारी सारी सेना भाग चली है तुमने आज उसकी ऐसी उपेक्षा की है जो किसी प्रकार अच्छी नहीं कही जा सकती तब तुम कर्ण को जीत नहीं सके तो भयभीत हो भीम से इनको वहाँ छोड़कर कर यहाँ चले आए स्नेह स्वया पार्थ कृत पृथ्वी गर्भम समावेश यथान धूप भीम जन्नाशकूतपुत्र निहंतु पार्थ तुमने कुंते के गर्भ में निवास करके भी अपने सगे भाई के प्रति ऐसा स्नेह निभाया जिसे कोई अच्छा नहीं कर सकता क्योंकि जब तुम सोतपुत्र कर्ण के मरने में मारने में समर्थ न हो सके तब भीम सेन को अकेले रणभूमि में छोड़कर स्वयं वहां से चले आये यदाक्यम द्वैतवन कर्णम हंता नम सत्यम तपवा तम वै कथम अद्यापयात कर्णा विहाय तो तुमने दैतवन में जो यह सत्यवचन कहा था कि मैं एकमात्र रथ के द्वारा युद्ध करके कर्ण को मार डालूंगा उस प्रतिज्ञा को तोड़कर कर्ण से भयभीत हो भीमसेन को छोड़कर आ तुम से, से लौट कैसे आए एदम न प्राप्त कालम त्याश्याम तथा पार्थ पार्थ यदि तुमने द्वैतवन में यह कह दिया होता कि राजन मैं कर्ण के साथ युद्ध नहीं कर सकूंगा तो हम सब लोग समयोचित कर्तव्य का निश्चय करके उसी के अनुसार कार्य करते हितस्य न मई प्रतिश्रुत शत्रिप्य प्रत्यपृा वीर तुमने मुझसे कर्ण के वध की प्रतिज्ञा करके उसका उसी रूप में पालन नहीं किया यदि ऐसा ही करना था तो हमें शत्रुओं के बीच में लाकर पत्थर की वेदी पर पटक कर पीस क्यों न डाला फलाना विफल इवाति पुष्प राजकुमार अर्जुन हमने बहुत से मंगल में अभीष्ट पदार्थ प्राप्त करने की इच्छा रखकर तुम पर आशा लगा रखी थी परंतु फल चाहने वाले मनुष्यों को अधिक फूलों वाला फलहीन वृक्ष जैसे निराश कर देता है उसी प्रकार तुमसे हमारी सारी हो अनर्थकम में दर्शित राज्य रूपम विनाशम मैं राज्य पाना चाहता था किन्तु तुमने मानस से ढके हुए वंशी के काटे और भोजन सामग्री से आच्छादित हुए विस्के बुझे राज्य के रूप में अनर्थकारी विनाश का ही दर्शन कराया है त्रयोदश मही समा वान्मी धनंजयाशया काले वर्षम देव मृतो मिवोत बीजम तर्वाज्य धनंजय जैसे बोझा हुआ बीस समय पर मेघ द्वारा की हुई वर्षा की प्रतीक्षा में जीवित रहता है उसी प्रकार हमने तेरह वर्षों तक सदा तुम पर ही आशा लगाकर जीवन धारण किया था परंतु तुमने हम सब लोगों को नरक में डुबो दिया भारी संकट में डाल दिया यथम वागवाचांतरिक्षे सप्ताह जाते तो मंद जातह पुत्रो मिक्रमो यम सर्वान मंद मंदबुद्धि अर्जुन तुम्हारे जन्म लिए अभी सात ही दिन बीते थे कि माता कुंती से आकाशवाणी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया देवी तुम्हारा यह पुत्र इंद्र के समान पराक्रमी पैदा हुआ है यह अपने समस्त सूर्य शत्रुओं को जीत लेगा अयम जेता सुडवे देव संघान सर्वा भूतान पिछोत्तम हो जाय जेता मध्र कलिंग केकया नुर राज मध्य निहंता यह उत्तम शक्ति से संपन्न बालक खांडव वन में देवताओं के समूहों तथा संपूर्ण प्राणियों पर भी विजय प्राप्त करेगा यह मध्र कलिंग और केकयों के को जीतेगा राजाओं के मंडलों में कौरों का भी विनाश कर डालेगा। भविता किंचन इससे बढ़कर दूसरा कोई धनु धन नहीं होगा कोई भी प्राणी कभी भी इसे जीत नहीं सकेगा यह अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता हुआ संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त कर लेगा और इच्छा करते ही सभी प्राणियों को अपने अधीन कर सकेगा कांता सूर्यस्य शता धन लक्ष्मेण शक्रस् बल विष्णु यह चंद्रमा की कांति वायु के वेग की स्थिरता पृथ्वी की क्षमा सूर्य की प्रभाव कुबेर की लक्ष्मी इंद्र के सौर्य और भगवान विष्णु के बल से संपन्न होगा तुल्यो महात्मा तब कुंत पुत्रो जातो रवे रवे विस्ताम जा तो दिता विष्णुताम रवे याबे स्वेषा छातो जताज ख्या मितो जाम कुंते तुम्हारा यह महान मनापुत्र अदिति के गर्भ से प्रकट हुए शत्रुहनता भगवान विष्णु के समान उत्पन्न हुआ है यह अमित बलशाली बालक स्वजनों के विजय और शत्रुओं के वध के लिए प्रसिद्ध एवं अपनी कुल परंपरा का प्रवर्तक होगा शतृंग मृने तपस्वी तूत तथा चेवा शतशृंग पर्वत के शिखर पर तपस्वी महात्माओं के सुनते हुए आकाशवाणी ने ये बातें कही थी परंतु उसका यह कथन सफल नहीं हुआ निश्चय ही देवता लोग भी झूठ बोलते हैं तथा न न था परेशान इसी प्रकार दूसरे महर्षि भी सदा तुम्हारी प्रशंसा करते हुए ऐसी ही बातें कहा करते थे उनकी बातें सुनकर ही मैं दुर्योधन के सामने कभी नतमस्तक न हो सका परंतु मैं यह नहीं जानता था कि तुम अधिरत पुत्र कर्ण के भय से पीड़ित हो जाओगे पूर्व ही प्रमुखे थी कर्ण से ही महाबल से मूर्ख्यान्ना बुद्धमयासी दुर्योधन ने पहले ही जो यह बात कह दी थी कि अर्जुन युद्ध में महाबली कर्ण के सामने नहीं खड़े हो सकेंगे उसके इस कथन पर मैंने मूर्खतावश विश्वास नहीं किया था तेनाद तपसे धुत अमेयमशत्रुवर्गे नरक तदैव तथा वाच्योंहम नोसेतपुत्र कथन चेन् ततो नहम शृजयान के समेयम सुहृदोरणा इसीलिए इसलिए संस संतप्त हो रहा हूँ शत्रुओं के समुदाय में फंसकर अत्यंत असीम नरक तुल्य संकट में पड़ गया हूँ अर्जुन तुम्हें पहले ही यह कह देना था कि मैं सूत पुत्र कर्ण के साथ किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा वैसी दशा में मैं के केकयों तथा अन्य श्रोहृदों को युद्ध के लिए आमंत्रित नहीं करता एवं गते गति किंच मैद्यम कार्य कर्त विग्रहेश तथा रागोधन ये बाम जोधु काम समहता आज जब ऐसी परिस्थिति है तब सूत पुत्र कर्ण राजा दुर्योधन तथा अन्य जो लोग मेरे साथ युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हैं उन सबके साथ छिड़े हुए इस संग्राम में मैं कौन सा कार्य कर सकता हूँ स्वीत मध्य कृष्ण यो हम वसम सुतपुत्र से जाता मध्ये कुहृदा च मध्ये ये चाप्यो श्री कृष्ण में कौरवों तथा अन्य जो लोग युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हैं उन सब के बीच में आज सूतपुत्र कर्ण के अधीन हो गया मेरे जीवन को धिक्कार है एकस्तु कस्तु में भीम सेण्यनाथ हो जेना भीपन्नोर महाभे निमोच महा चापी आज एकमात्र भीमसेन ही मेरे रक्षक जिन्होंने महान भयदायक संग्राम में सब ओर से मेरी रक्षा की है उन्होंने मुझे संकट से मुक्त करके अपने पहने बाणों से कर्ण को बिंद डाला था तक प्राणान समीम से नक्रे युद्धमे समेत गदागृहस्थो रुदितालोमुहथ राष्ट्री भीमसेन का शरीर खून से नहा उठा था फिर भी वे हाथ में गदा लेकर प्रलय काल के यमराज की, की भांति रणभूमि में विचरते थे और प्राणों का मोह छोड़कर सम्रांगण में एकत्र हुए कौरवों के साथ युद्ध करते थे धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ युद्ध करते हुए धीमसेन का वह महान सिंहनाथ बारंबार सुनाई दे रहा है यदि जीवे स भवे निहंताम महारथान तभाभिमन्यु तनोद्य पार्थ न चास्मृंता समरे परीवे समापि समरे, समरे दुख परमुख पार्थि यदि महारथियों में श्रेष्ठ और उत्तम रथी तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु जीवित होता तो वह शत्रुओं का वध अवश्य करता फिर तो समरभूमि में मुझे ऐसा अपमान नहीं उठाना पड़ता यदि सम्रांगण में घटोत्क भी जीवित होता तो भी मुझे वहां से मुंह फेरकर भागना नहीं पड़ता भीमसेन का वह पुत्र समरभूमि आगे चलने वाला महान अस्त्रवे और तुम्हारे समान ही पराक्रमी था उसके होने पर हमारे शत्रुओं की सेना यत्न करके भी सफल न होती और भय से व्याकुल होकर आंखें बंद कर लेती चकार जो सौ निशुद्ध में त्यक्वार्रवंते चेत सम महान भाव कर्णम रणे बाण गणेन धैर्य पिचसूतोहानुभावीर तया ने अकेले ही रात्र में युद्ध किया था जिससे सैनिक भय के मारे रणभूमि में छोड़कर भाग भागने लगे थे उसने कर्ण पर आक्रमण करके रणभूमि में अपने बाण समूहों द्वारा सबको मोह में ढाल दिया था परंतु धर्म में स्थित हुए सूतपुत्र कर्ण इंद्र की दी हुई उस शक्ति के द्वारा उसे मार डाला मम श्याता पापा नून बलवंति युद्धे तृणम चाहरे भव तम एव नि दुरात्मा वय कर्तने ना कूत यहा बाधव निश्चय ही मेरे अभाग्य और पूर्वकृत पाप इस युद्ध में प्रबल हो रहे हैं दूरात्मा कर्ण ने संग्राम में तुम्हें तिनके के समान समझकर मेरा ऐसा अपमान किया है किसी शक्तिहीन तथा बंधु बांधों से रहित असहाय अच्छा मनुष्य के साथ जैसा बर्ताव किया जाता है कर्ण वैसा ही मेरे साथ किया है आपदगत कश्चन मोक्षेन्बान स्नेह युक्त सुह सुछा, सुह एवं पुराण मुनि यो वदती धर्म सदा सदर जो कोई पुरुष आपत्ति में पड़े हुए मनुष्य को संकट से छुड़ा देता है वही बंधु है और वही स्नेही त्रुहिद प्राचीन महर्षि ऐसा ही कहते हैं यह सत्पुरषो द्वारा सदा से पालित होने वाला धर्म है दृष्ट् कृतमकूजनाक्षम शुभ साम क्वज तम खड्गृही क्षेमपट्टाब्दनुेद गांडीव तालमात्रोजमा कथम तम करनाधितो भीत सि नंदन तुम्हारा रथ साक्षात विश्वकर्मा का बताया हुआ बनाया हुआ है, है। है। बनाया उसके धूरे से कोई आवाज नहीं होती, उस पर पर फराती रहती है। ऐसे आरूढ़ हो सर्ण जटित खडग और चार हाथ के श्रेष्ठ धनुष गांडीव को लेकर तथा भगवान श्री कृष्ण जैसे सारथी के द्वारा संचालित होकर भी तुम कर्ण से भयभीत होकर कैसे भाग धनुष्य तत्केशवाय प्रयक्ष तुम अपना गांधी धनुष भगवान श्रीकृष्ण को दे दो तथा रणभूमि स्वयं इसके सारथी बन जाओ फिर जैसे इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर वृत्तासुर का वध किया था उसी प्रकार ये श्रीकृष्ण भयंकर वीर कर्ण को मार डालेंगे राधेय प्रति प्रयक्षास्म गांडिवेत स्त्रीरभ्य दि को यदि तुम आज रणभूमि में विचरते हुए इस भयानक वीर राधा पुत्र कर्ण का सामना करने की शक्ति नहीं रखते तो अब यह गांडी धनुष दूसरे किसी ऐसे राजा को दे दो जो अस्त्र बल में तुमसे बढ़कर हो अस्म पुत्र दारैवही सुखा भ्रष्टाद्राजनाशा चूय भ्रष्टा नप्यगादे पापजुष्टे नर के पांडव पांडुनंदन ऐसा हो जाने पर संसार के मनुष्य हमें फिर इस प्रकार स्त्री पुत्रों के सहयोग से रहित राज्य नष्ट होने के कारण सुख से वंचित तथा पापियों द्वारा सेवित अगाध नरकल्य कष्ट में गिरा हुआ नहीं देखेंगे मसे पतिश पंचमें सुछे नवागर्भे आभवेश पृथया तत्ते राजपुत्रा भविष्य ने संग्रदयानम दुरात्मन दुरात्मा राजपुत्र यदि तुम पांचवे महीने में माता के गर्भ से गिर गए होते अथवा माता कुंती के अत्यंत कष्टदायक गर्भ में आए ही नहीं होते तो वह तुम्हारे लिए अच्छा होता क्योंकि उस दशा में तुम्हें युद्ध से भाग आने का कलंक तो नहीं प्राप्त होता धिक्गा असंख्य गणाच धिके के तुम के शरण ये धिक्कार है तुम्हारे इस णों को धिक्कार है तुम्हारे इन को धिक्कार हनुमान जी के द्वारा उपलब्धित तुम्हारी इस ध्वजा को तथा धिक्कार है अग्निदेव के दिए हुए उस रथ को ये श्री महाभारती कर्ण प्रभरी युधि अध्यायः इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में युधिष्ठिर का क्रोध पूर्व पुनः वचन विषय अड़सठवा अध्याय पूरा हुआ